विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी मैं आप लोगों के सामने भारतीय स्त्रियों के आदर्श को रखने का प्रयत्न करूंगा। प्रत्येक राष्ट्र में पुरुष या स्त्री किसी एक आदर्श को व्यक्त करती है जिसकी पूर्ति ज्ञात या अज्ञात भाव से होती रहती है व्यक्ति विशेष अभिप्रेत आदर्श का बाह्य रूप मात्र है ऐसे व्यक्तियों के समूह को राष्ट्र कहते हैं और ऐसा राष्ट्र भी किसी महान आदर्श का प्रतीक होता है जिसकी ओर वह बढ़ता रहता है इसलिए यह कहना बिल्कुल ठीक है कि किसी राष्ट्र को समझने के लिए पहले उसके आदर्श को समझना आवश्यक है कोई राष्ट्र अपना आदर्श छोड़कर किसी दूसरे आदर्श से जाचा जाना स्वीकार नहीं करता सभी उन्नति प्रगति भलाई या अवनति सापेक्ष होती है वह किसी आदर्श का निर्देश करती है और प्रत्येक व्यक्ति की पूर्णता को समझने के लिए उसी आदर्श से उसे जांचना होगा। बातें राष्ट्र विशेष में अधिक स्पष्ट होती है। जिसे एक राष्ट्र अच्छा समझता है संभव है उसे दूसरा अच्छा न समझे चचेरे भाई बहनों में विवाह इस देश में पूर्ण रूप से वैध है किन्तु भारतवर्ष में यह केवल गैर कानूनी ही नहीं वरम विचार सजिशन एक बहुत बड़ा अपराध समझा जाता है विधवा विवाह सर्वथा न्याय संगत है किंतु भारतवर्ष की की उच्च स्त्रियों के लिए दूसरी बार विवाह करना उनका सबसे बड़ा पतन है। अतः देखा अपने विचारों की इतनी महान विभिन्नता में रहने वाले हम लोगों को एक के आदर्श से, से दूसरे को जांचना न तो उचित है और न संभव ही इसलिए हमें पहले जान लेना चाहिए कि किस राष्ट्र ने किस आदर्श को अपने समक्ष रखा है विभिन्न राष्ट्रों के संबंध में कुछ कहते समय हम जब पहले से ही मान लेते हैं कि सभी जातियों के लिए एक ही आदर्श और एक ही आचार है जब हम दूसरों का विचार करने लगते हैं तब हम मान लेते हैं कि जो हमारे लिए शुभ है वह सबके लिए शुभ होगा जो हम करते हैं ठीक करते हैं और जो कुछ हम नहीं करते वह यदि दूसरे करते हैं तो गलती करते हैं इसे मैं आलोचना के ढंग से नहीं वरन सच्ची बात बताने के लिए कहता हूँ जब पाश्चात्य स्त्रियाँ चीनी स्त्रियों को पैर बांध रखने के लिए दोषी ठहराने लगती हैं तो वे भूल जाती हैं कि उसकी अपेक्षा पाश्चात्य देश की अंगियाँ उनकी जाति का कहीं अधिक अनुपकार कर रही हैं यह तो केवल एक उदाहरण है आप समझते हैं कि पैर की बाढ़ को रोकना मनुष्य की शक्ल की आ आज... अक्षांश भी उतनी हानि नहीं करता जितनी हानि उस अंगिया द्वारा हुई और हो हो हो रही है। है। है, उसे शरीर के अवयव विकृत जाते हैं और रीढ़ सांप की तरह टेढ़ी जाती है। जब नाप है, तो उस टेढ़ेपन को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं इसे मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं वरन आपको परिस्थिति समझाने के लिए आप लोग अपने को सबसे श्रेष्ठ समझते हुए दूसरी जाति की स्त्रियों के प्रति आश्चर्य प्रकट करते हैं उसी प्रकार वे भी आपके आचार व्यवहार रीति रिवाज को ग्रहण नहीं करती क्योंकि वे भी आपको देखकर चकित रह जाती हैं